नमस्कार मित्रों बोलती कहानियां में आज सुनिए लघु कथा शिकार लेखक काजल कुमार वाचक अनुराग शर्मा गांव में दोनों के घर साथ साथ थे लेकिन दुश्मनी पुष्ता नहीं थी किसी को याद नहीं कि दुश्मनी किस बात पर और कब से चली आ रही थी। दोनों घरों में आने वाली भी बिना कहे ही शीत युद्ध की पैठ समझ जाती और समय के साथ साथ वे भी अपने अपने दायरे बना लेती एक दिन उन्हीं में से एक घर की बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ खेत की पगडंडी पर जा रही थी सामने से दूसरे घर का एक छोटा बच्चा अकेला खेलता हुआ डगमग डगमग चला आ रहा था कि एकायक ठोकर खाकर गिर पड़ा और रोने लगा महिला ने तेजी से डग भरकर बच्चे को उठा लिया और प्यार से चुप कराकर नीचे उतार दिया बच्चा अपने घर की ओर चला गया साथ चल रहे बेटे को अपनी मां का व्यवहार समझ नहीं आया और कुछ हैरानी से देखता रहा मां ने धीरे धीरे कदम उठाते हुए कहा बच्चा तो शेर का भी निरीह होता है बेटा शिकार करना तो उसे सिखाया जाता है बेटे ने कुछ नहीं कहा बस धीरे धीरे मां के साथ चलता रहा